शिव पुराण रुद्र मुने मेधा मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी समस्त महासाधवीर में श्रेष्ठ थी वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी उससे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए मुनि श्रेष्ठ वह प्रीतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी मुनि मुनिषिरोमणि इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला परम पावन और दिव्य है जो स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले नारद जी ने कहा ब्रह्मण आपने अरुंधति की तथा में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई है जो शिवभक्ति की वृद्धि करने वाली है धर्मज्ञ अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम एवं मंगलदायक है जब कामदेवरति से विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे और जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई उसके बाद वहां क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, वे प्रवर नारद तुम धन्य हो भगवान शिव के सेवक हो, अतः शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। तात पूर्व काल में मैं एक बार जब मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ था वस्तुता शिव की माया ने मुझे मोह लिया था इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्षा करने लगा किस प्रकार सो बताता हूँ सुनो मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्ष मुनि उपस्थित थे वहीं रति के साथ कामदेव भी था नारद उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा तो दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरम्भ किया उस वार्तालाप के समय मैं शिव की माया से पूर्णतया मोहित था अतः मैंने कहा पुत्रों तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कमनीय कांति वाली स्त्री का पानी ग्रहण करे इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार व्रति सहित कामदेव को सौंपा कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा प्रभो सुंदरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा मेरे उस निःस्थ से राशि राशि पुष्पों से विभूषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ वसंत और मलयानील ये दोनों मदन के सहायक हुए इनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की परंतु उसे सफलता न मिली जब वह निराश होकर लौट आया तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ उस समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली उससे मार गणों की उत्पत्ति हुई उसे मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको शिव जी के पास भेजा परंतु महान प्रयत्न करने पर भी मेरे भगवान शिव को मोह में न डाल सके काम सब परिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया